नारायण नारायण 16 अप्रैल आज का विषय व्यवहारिक वासना तृप्त करने के लिए संत नहीं होते हमें नौकरी चाहिए तो हम जहाँ नौकरी देने वाला होता है वहाँ जाते हैं वैसे ही यदि हमें भगवान से मिलना हो तो हमें जहाँ संत होते हैं वहाँ जाना चाहिए परमेश्वर का स्वरूप जानने के लिए संतों के पास जाना जरूरी है संतों का अस्तित्व उनकी देह में नहीं उनके वचनों में है संतों का चित्त निर्विशय होता है रात में सब लोगों के सो जाने पर सिपाही गश्त लगाते हैं। वैसे ही साधु संथामारी हमारी असावधान अवस्था में जागृत रहते हैं। हम जब सोए होते हैं तब वे हमारी वृत्ति की जांच करते हैं एक नारी को बच्चा हुआ उस बच्चे के पेट में मरोड़ आने लगी और वह झूले में यूही गुमसुम पड़ा रहता था वह ठीक बढ़ता नहीं था खुलकर हंसता खेलता नहीं था बच्चे की ऐसी हालत देखकर मां को अच्छा नहीं लगता था ठीक ऐसे ही संतों को शिष्य की हालत देखकर लगता है शिष्य तो बना लिया लेकिन साधन में यदि प्रगति होती है तो संत अपने प्रेम के कारण अपने शिष्य को जरूर सजाते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं संतों को प्रायः कोई अच्छा नहीं कहता वे एक आदमी का कल्याण करते हैं तो उसके दस नातेदार उनकी और उंगली उठाते हैं संतों को पहचानने के लिए जो गुण बताए गए हैं वे उनकी परीक्षा लेने के लिए नहीं बताए गए और उन गुणों का उस दृष्टि से कोई लाभ भी नहीं होता वे इसीलिए बताए गए हैं कि हम उन गुणों का आचरण करें संतों के पास रहने वाले को तीन प्रकार की हानियां और तीन प्रकार के लाभ होते हैं उसमें हानिया ए इस प्रकार है एक वेदांत अच्छे ढंग से बोल पाते हैं दो संतों के पास रहने से अनायास सम्मान होता है और तीन वे यानी संत गुरु सभी प्रकार की जिम्मेदारी संभाल लेंगे इस झूठी भावना से मनुष्य मनमाना आचरण करता है अब लाभ क्या होता है देखेंगे। वह एक यदि संत के पास सत्य भावना से रहेगा तो बहुत विशेष प्रयास न करते हुए भी उसे परमार्थ का लाभ होगा दूसरा उसका सम्मान होगा पर वह उसके परे होगा अर्थात इच्छा नहीं करेगा तीसरा वेदांत के बारे में वह बोल नहीं पाएगा किंतु वह उस आचरण में लाएगा इसीलिए संतों के पास वे वे, जैसा कहे वैसा करे सम्मान की अपेक्षा ना करें और वेदांत के बारे में प्रायः ना बोले व्यवहारिक वासनाओं की तृप्ति के लिए संत नहीं होते यह जानकर उनकी संगति करें तेल और बत्ती हो तो दीपक जलाने में जैसे देरी नहीं लगती वैसे ही हमारा मन आस्तिक हो तो सत्संगति का परिणाम होने में देरी नहीं लगती संतों को पहचानने के लिए अनुसंधान के सिवाय दूसरा साधन नहीं नारायण नारायण